ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं जिस वेदांत अधिकारी को तत्वसी वाक्यार्गत तत्पदार्थ और पदार्थ का लक्षार्थ निर्धारण नहीं हुआ है उसे तत्व पदार्थ का निर्धारण करने के लिए श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है यह आवृत्ति असकृत उपदेशात लिंगाच इन दो सूत्रों से व्यास जी ने बताया है इस सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए आक्षेप समाधान रूप भाष्य प्रारंभ हुआ आवृत्ति पर आक्षेप किया गया ये कहा गया कि तत्त्वमशी वाक्य यदि अपने अर्थ का साक्षात्कार उत्पन्न करने में समर्थ है तो एक बार श्रुत तत्त्वमशी वाक्य ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध करा देगा तो अनावश्यक होगा उस व्यक्ति के लिए श्रवण आदि आवर्तन और यदि उसमें साक्षात्कार उत्पन्न करने का सामर्थ्य नहीं है तब तो सौ बार श्रुत तत्वसी वाक्य से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा तो उस पक्ष में भी आवृत्ति व्यर्थ है ये जो आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया है इसका निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा इसके लिए लौकिक दृष्टांत बताया जैसे श्रवण इंद्रिय अपने विषय शब्द का साक्षात्कार कराने के लिए समर्थ हैं लेकिन जिसे संगीत शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसे शास्त्रीय संगीत श्रवण करते समय स्वराधि विषयक प्रत्यक्ष का उत्पादक इंद्रिय बनने पर भी जो स्वर है उसके द्वारा सुने जा रहे हैं जिनका प्रत्यक्ष किया जा रहा है तद विषयक संशय विपर्य संगीत अनभिज्ञ व्यक्ति के मन में रहते हैं उसे संशय विपर्य रहित तो संगीत के स्वराधि का साक्षात्कार नहीं होता ऐसे ही तत्वमसी वाक्यातर्गत तत्पदार्थ तवम पदार्थ का जिन्हें ठीक ठीक निर्धारण है उन्हें तो एक बार शून्य मात्र से ही अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार होगा और जिन्हें निर्धारण नहीं है उन्हें तत्वम पदार्थ शोधन के लिए आवृत्ति सार्थक है ये बताया जा रहा है और जिनको ये चर्चा हम लोग भाष्य में आक्षेप समाधान रूप भाष्य में कर चुके हैं अब पूर्व पक्षी सिद्धांत पर अधिक आक्षेप करने की दृष्टि से जो सिद्धांतियों ने बताया था उसका प्रथम अनुवाद किए हैं ये शाम इत्यादि वाक्य से सिद्धांत क्या कह चुके हैं कि जिन्हें तत्वम पदार्थ विषय संशय विपर्य रूप प्रतिबंध नहीं है जिनके चित्त में उन्हें एक बार सूत तत्वसी वाक्य से ही ब्रह्मबोध हो जाता है उनके लिए आवृत्ति व्यर्थ है ये सिद्धांति कर चुके हैं इसका अनुवाद पूर्व पक्षी ने किया कुछ अधिक आक्षेप करने के लिए अब जो अधिक शंका करनी है वह सत्यम एवं इत्यादि वाक्य से की जा रही है इसका अवतरण है टीका में सत्यम एवं इत्यादि का अधिकम शे सत्यमिति जिस अधिक आशंका के लिए सिद्धांत का अनुवाद पूर्व पक्षी ने किया वह अधिक आशंका बताई जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा सत्यम एवं युजेत यदि कस्यचित एवं प्रतिपत्तिर्भवे कहते हैं जो आपने कहा पदार्थ विषयक संशय पर्याय रूप प्रतिबंध से रहित बुद्धि की हैं उन्हें एक बार श्रुत से वाक्य ही अहम ब्रह्मास्म बोध कराता है उनके लिए श्रवणादि आवृत्ति व्यर्थ हैं हाँ अधिकारी का आक्षेप है ये बताया जा रहा है कि ऐसा कोई अधिकारी है ही नहीं जो एक बार तत्ववशी वाक्य सुने और निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म मय हूँ ऐसा अनुभव करें ऐसा कोई अधिकारी है ही नहीं इस प्रकार का आक्षेप किया जा रहा है इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी लिखते हैं कि सत्यम एवं युजेत जो आपने कहा वह युजेत यानी उप युक्ति से सिद्ध होगा युक्तियुक्त माना जाएगा लेकिन कब कहते यदि कसे चिथ एवं प्रतिपत्तिर्भवे यदि किसी अधिकारी को तत्वमसी वाक्य सुना और अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हुआ ऐसा कोई अधिकारी हो दिखे तो पूर्व पक्षी का ऐसा कहते समय अभिप्राय है कि ऐसा कोई अधिकारी है ही नहीं जिसे एक बार तत्वसी वाक्य सुन करके मैं निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव होता हो हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित तो। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है का ऐसा क्यों कहते तो इसलिए कि त्व पदार्थ के विषय में त्वम पद का लक्षार्थ निर्धारण करना बड़ा ही कठिन है तुम पद तत्त्वमशी वाक्य तो बता रहा है कि तत, तुम पदार्थ निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म है ये बता रहा है न तो निरति से आनंद रूपता स्वयं की अनुभव करना बड़ा कठिन है इसलिए कि तुम पदार्थ के विषय में मैं दुखी हूँ यह दृढ़ प्रतीति सब में रहती है स्वयं में निर्दुखत्व की अनुभूति करना कठिन है ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि बलवती आत्मनो दुखित्वादी प्रती प्रतिपत्ति तो आत्मन यानि स्वयं के विषय में दुखित्वादी प्रतिपत्ति ही बलवती विद्यते थे ऐसा लगता तो स्वयं के दुखित्व की और आदि शब्द से कर्तृत्व भुगत ये सब लेना सुखित्व जो लौकिक अनुभव हैं स्वयं के विषय में वह बिल्कुल विपरीत अनुभव है वह प्रत्यक्ष हैं और इस प्रत्यक्ष का विरोध होगा यदि तत्वसी वाक्य सुनने मात्र से किसी को निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म में हूँ यह अनुभव हो जाए यह दृढ़ प्रत्यक्ष अनुभव है दुखित्वादि का आदि शब्द से परिचिन्नता आदि सब लीजिए जो लौकिक अवस्था में लौकिक व्यवहार में स्वयं के विषय में होने वाला अपना ही अनुभव है यह अनुभव है दुखित्वादी प्रती प्रतिपत्ति शब्द से ग्राह्य और वह हाँ बलवान है और तत्वमसी वाक्य तो क्या बता रहा है अपरिच्छिन्न अभोक्ता अकर्ता असंग निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म तुम हो का मतलब मैं हूँ सुनने वाला समझेगा तो इस प्रकार का तत्वमसी वाक्य जैसा आत्मा का स्वरूप बता रहा है ऐसा स्वयं का अनुभव करना का अर्थ है स्वयं के अनुभव से विपरीत ज्ञान प्राप्त करना और इस प्रकार का ये स्वयं के दृढ़ प्रत्यक्ष से विपरीत ज्ञान तत्वमसी वाक्य शून्य मात्रा से नहीं हो पाएगा ये पूर्व का कथन है इस अनुभव को भी पूर्व समझ रहे हैं मैं दुखी हूँ मैं परिचिन हूँ मैं किसी का पुत्र हूँ किसी का पिता हूँ किसी का शिष्य हूँ किसी का गुरु हूँ इत्यादि जो मैं के विषय में अनुभव है इस अनुभव को पूर्व पक्षी परमात्मक समझ रहे हैं यथार्थ समझ करके ये विरोध दिखा रहे हैं और इस यथार्थ दृढ़ अनुभव का विरोध होने से मानना होगा किसी को भी ये सबको ये ऐसा ज्ञान होता है स्वयं के विषय में और इस ज्ञान का विरोधी तत्वमसी बोध होने से यह तत्वमसी बोध किसी को होता नहीं है ये मानना है। तो बलवती ही आत्मनो दुखित्वादी प्रतिपत्ति अतो न दुखित्वादी अभाव कश्चित इति चेत अतः यानी इस प्रत्यक्ष का विरोध होने से दुखित्वादी प्रतिपत्ति है प्रत्यक्षानुभव और इस प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध होने से तत्वसी वाक्यार्थ का अनुभव करने का अर्थ है अपने आप को अपने विषयक अनुभव से विपरीत स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना समझना हमारा अनुभव अपने को बता रहा है मैं दुखी हूँ तत्व उसी वाक्य अर्थ का अनुभव करने का अर्थ है यह अनुभव करना कि मैं आनंद स्वरूप हूँ मेरा अपना अनुभव बता रहा है कि मैं न हूँ और तत्व उसी वाक्य अर्थ का अनुभव करने का अर्थ है मैं अपरिछिन्न ब्रह्म हूँ ऐसा अनुभव करना अपना अनुभव हमें बता रहा है कि हम सक्रिय हैं तत्वमसी वाक्यर्थ का अनुभव करने का अर्थ है कि निष्क्रिय शांत निष्कल ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करना ये बिल्कुल अपने अनुभव से स्वयं के ही विषय में विपरीत अनुभव तत्वमसी वाक्यर्थ का अनुभव है ऐसा विपरीत अनुभव कैसे हो पाएगा तो अतो न दुखित्वादि अभावं कश्चित प्रतिपद्यते दुखित्वादि अभाव का अभाव की प्रतिपत्ति करने का अर्थ है दुखित्वादि अभाव का अनुभव करना और ऐसा स्वयं के विषय में होने वाले अनुभव से बिल्कुल विपरीत अनुभव स्वयं का ही किसी को नहीं हो पाएगा इसलिए ये कहना कि जिसके चित्त में तत्त्वम पदार्थ के विषय में संशय विपरीय रूप प्रतिबंध नहीं है, उन्हें एक बार शून्य मात्र से अहम ब्रह्मास्म ऐसा बोध होता है और उनको श्रवणादि आवृत्ति निरर्थक है, उनके लिए ये कहना अनुचित होगा ये सत्यम एवं इत्यादि से अधिक शंका पूर्व पक्षी ने की है ये तो सिद्धांति अभी पहले ये बताएंगे ये विपरीत ज्ञान का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान उसे वो पूर्व पक्षी मिथ्या नहीं समझ रहा है, शंका करने वाले मैं दुखी हूँ ये स्वयं के विषय में ज्ञान मैं किसी का शिष्य हूँ मैं किसी का पिता हूँ मैं किसी का पुत्र हूँ इत्यादि ज्ञान स्वयं के विषय में यदि प्रत्यक्ष हो रहा है तो इसको पूर्व समझ रहे ये परमा है विपर्य का मतलब होता है भ्रांति ये प्रमात्मक ज्ञान है और इस प्रमात्मक ज्ञान का विरोध तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के साथ होने से ऐसा ज्ञान नहीं होगा एक ही विषय का अलग अलग दो प्रमाण अलग अलग, अलग स्वरूप नहीं बता सकते ये पूर्व पक्ष का मानना है इसलिए तत्वमसी वाक्य का कुछ अलग अर्थ करो तम पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता का ज्ञापक तत्वसी वाक्य हैं ऐसा व्याख्यान मत करो अभी तु तत्पदार्थ और तुम पदार्थ का आपस में कुछ स्वस्वामी भाव संबंध आदि भेद प्रतिपादन करो जो भेदवादी है वो कहते हैं ऐसा अर्थ करोगे तब तो ठीक है ने तो तत्व तो वाक्य ही अप्रमाण होगा इस अभिप्राय से ये शंका है इसका समाधान सिद्धांति करेंगे तो अतो न दुखिवादी अभाव कश्चित प्रतिपद्यते चेत ये सत्यम एवं यहाँ से लेकर के इति चेत यहाँ तक ये पूर्व पक्ष की शंका है अब इसका समाधान न इत्यादि से सिद्धांति कर रहे हैं न इत्यादि समाधान भाष्य का अवतरण है अच्छा अवतरण लिखने से पहले टीकाकार पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप किया उसका अभिप्राय बता रहे हैं दुखित्व प्रत्यक्ष विरोधात वाक्यात ऐक्य धीर न उदेती इत ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हैं ये दुखित्व विषयक जो प्रत्यक्ष हैं आत्मा में आत्म विषय को दुखित्वादि प्रत्यय ये प्रत्यक्ष प्रत्यय है प्रत्यक्ष अनुभव और इसका विरोध होने से तत्वसी वाक्य से आनंद स्वरूप जो ब्रह्म तदात्मक जीव है ये नहीं बताएगा प्रत्यक्ष का विरोध होने से तद विषयक प्रमा का उत्पादक नहीं होगा जीव ब्रह्म एकत्व का उत्पादक नहीं है तो ऐक्य न उदेति इतर्थ ये कहा अब सिद्धांती पूर्व पक्षी जिस प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने के कारण तत्वमशी वाक्यर्थ को अद्वैत ज्ञान का उत्पादक नहीं होगा करके आक्षेप कर रहे हैं उस दुखित प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष तो मानते हैं लेकिन परमात्मक नहीं मानते भ्रांति मानते हैं वो भ्रम होने के कारण तत्वमसी तो वाक्य से ऐक्य बोध हो सकता है ये भ्रम निकल जाए तो वस्तु ये ये भ्रम कब माना जाएगा तुम पदार्थ दुखी हैं। ये जो अनुभव है इसे भ्रम तब माना जाएगा जब प्रमाण से यह निश्चित हो जाए कि तुम पदार्थ यानी आत्मा उसमें दुखित्व आरोपित है तो उसका धर्म नहीं है स्वरूप नहीं है ये निश्चित हो जाए, तब ये मैं दुखी हूं यह स्वयं के विषय में अनुभव भ्रम होगा और भ्रांति का विरोध विरोध नहीं माना जाएगा तो रस्सी का भी सर्प के रूप में ज्ञान जो हो रहा है भ्रांति अवस्था में तो प्रकाश जब होता है और ये रस्सी है ऐसा ज्ञान होता है तो उसे भ्रम निवृत्त होता है न ऐसे रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान जैसे भ्रांति है जागृत अवस्था में जो राजा हैं उसे अवस्था में कहीं भिकारी पने का स्वपनाया तो उसका जो भिकारीपना है भिकारीपना विषय स्वयं का ही अनुभव है वह भ्रम है वास्तविक नहीं है ये ज्ञान यानी स्वयं के विषय में स्वप्न का अनुभव और जागृत का अनुभव ये विपरीत स्वरूप को विषय करने वाले दो अनुभव हैं उनमें से एक भ्रम है एक प्रमाह है स्वप्न का स्वयं के विषय में अनुभव भ्रम माना जाएगा और जागृत अवस्था का जो बोध है वो माना जाएगा प्रमा जागृत में स्वयं का ज्ञान तो उस प्रमा से इसलिए दोनों का आपस में कोई विरोध नहीं है ना। ऐसे ही व्यावहारिक अवस्था में तत्वसी वाक्यांतर्गत तवम पदार्थ यानी अहम अर्थ श्रोता के लिए और उस अहम अर्थ में दुखित्व मनुष्यत्वादि की भ्रांति यदि होती है अनुभव यदि होता तो वो अनुभव है स्वप्नानुभव के तरह और उसका विरोध विरोध नहीं है तत्वमसी प्रमाण से अहम ब्रह्माष्ट ऐसा बोध हो सकता है जिसको ये निश्चय है कि जैसे मनुष्यो अहम ये भ्रम है ऐसे दुखी अहम ये भी तम पद के औपाधिक रूप को विषय करने वाला ज्ञान है तम पदार्थ का जो वास्तविक लक्षार्थ रूप स्वरूप है तद विषेक नहीं है अर्थत्वसी तुम पद तुम पदार्थ तुम पद के लक्षार्थ को निरति से आनंद स्वरूप बता रहा है ऐसा विवेचन करके ये विवेचन जिसको स्पष्ट है पहले जन्म के अभ्यास वशात उसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो सकता है ये सिद्धांतिकार है न इत्यादि से पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करते हुए इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि प्रत्यक्ष से भ्रांतिवात्रोध इत्याह न इत्यादि न जो तव पदार्थ के विषय में दुखित्वादी की दुखित्वादि का प्रत्यक्ष है वह भ्रांति रूप है भ्रम है अध्यास रूप है इसलिए तत्वमसी वाक्य से तुम पदार्थ के ब्रह्म रूपता का अनुभव यह भ्रम जिसके बुद्धि से निकल गया है उसे करने में होने में कोई विरोध नहीं है तुम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक कर लिया जिसने त्व पदार्थ के दुखित्व विषयक ज्ञान यदि प्रमा होगा तब तो त्वम पदार्थ का निर्धारण दुखी के रूप में ही होगा लेकिन वो भ्रम है तो भ्रम है तो ठीक से त्व पदार्थ करेगा शोधन श्रवणादि की आवृत्ति से त्वम पदार्थ का शोधन होगा और वो पूर्व जन्म में ही श्रवणादि की आवृत्ति से जिसका म पदार्थ विषयक शोधन ठीक ठीक हो गया है अब श्रवणादि आवृत्ति का जो फल था तत्पदार्थ शोधन त्व पदार्थ शोधन वह जिसके जीवन में संपन्न हो गया है उसे तत्वसी वाक्य से ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विषय बोध की उत्पत्ति में कोई प्रतिबंधक नहीं रहेगा एकत्व तो बोध हो जाएगा इसलिए पूर्व पक्षी का कहना कि किसी को भी तत्वमसी वाक्य से एकत्व तो बोध होता नहीं है ये गलत है पूर्व पक्षी का कथन इस अभिप्राय से सिद्धांती कह रहे हैं प्रत्यक्ष भ्रांति भ्रांति यानी विपर्य और अविरोध का मतलब तत्त्वमसि वाक्य से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक बोध की उत्पत्ति होती है यह अविरुद्धार्थ है तत्त्वमसि वाक्य एकत्व विषयक बोध का उत्पादक बन जाता है इस विषय में कोई विरोध नहीं होना चाहिए नहीं होगा तो भाष्य में है न, न, न पूर्व पक्षी का आक्षेप उचित नहीं है कि किसी को भी तत्वमसी वाक्य अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म एकत्वबोध नहीं करा पाएगा ये जो पूर्व का कहना है ये ठीक नहीं है अनुचित है ये न का अर्थ है क्यों तो कहते इसलिए कि पूर्व भ्रम को ही प्रमा समझ रहा है यथार्थ ज्ञान समझ रहा है ये मैं दुखी हूं यह आत्मविषय को ज्ञान भ्रम है इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताते हैं सिद्धांति कि देहादि अभिमानवत दुखिवादी अभिमानस्य मिथ्या अभिमान तोपत्ते ये सूत्रात्मक हेतु हैं कि जैसे देहादि विषयक जो अभिमान है यह मिथ्या है देहादि है देह प्राण इंद्रिया मन इनको जो मान रहे हैं अनात्मा आस्तिक विशेष जो मीमांसक हैं आस्तिक विशेष जो वैशेषिक हैं आस्तिक विशेष जो न्यायिक हैं ये लोग अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष से भिन्न आत्मा को मानते हैं लेकिन सुख दुखादि आत्मा के धर्म मानते हैं गुण मानते हैं ना, वह आत्मा में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, ज्ञान भी चौबीस गुणों में से एक गुण है वह आत्मा में उत्पन्न होता है वो आत्मा का धर्म मानते हैं समवाय सम्बन्ध से सुख दुख ज्ञान इच्छा राग द्वेष ये सब आत्मा में उत्पन्न होते हैं ये उनके मत में हैं है आस्तिक विशेष में लेकिन आत्मगुण मानते हैं उनको आत्मा के धर्म मानते हैं तो उन्हें यदि समवा संबंध से आत्मा में दुख उत्पन्न होने पर मैं दुखी हूं ऐसा ज्ञान होता है किसी को तो इस ज्ञान को परमा मानने में कोई आपत्ति नहीं है वो कहते हैं परमात्मक ज्ञान है उनकी यहां ये शंका है उन्हें सिद्धांती समझा रहे हैं कि आप भ्रांति से ही जो सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि धर्म वाला विज्ञानमय कोष है वह अनात्मा है उसे आत्मा समझ करके बैठे हो वह वेदांत मत में तत्वसी वाक्यांतर्गत तव पदार्थ नहीं है हर तोम पदार्थ के विषय में यदि किसी की यही समझ है कि वह दुख सुख इच्छा राग द्वेश गुण वाला है तो भले ही वे तर्क कुशल हो मीमांसा शास्त्र में कुशल हो लेकिन माना जाएगा कि भ्रांत ही है उन्हें तुम पदार्थ के विषय में भ्रम ही हैं क्योंकि तुम पदार्थ तो उपनिषदों के दृष्टि में इस विज्ञानमय कोश से भी अभ्यंतर हैं आनंदमय कोश, और उससे भी अभ्यंतर हैं आनंदमय कोश के अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया जो आनंदमय कोश के आ, कोश का साक्षी वह त्व पदार्थ हैं और उसे जो त्वम पदार्थ समझ रहा है प्रत्येगात्मा सर्वाभ्यंतर माना जाएगा वह त्व पदार्थ विषयक यथार्थ ज्ञानवान है और उस त्व पदार्थ को और तत्पदार्थ जो निरतिशय से आनंद स्वरूप ब्रह्म है दोनों को एक तुमसी वाक्य बता रहा इसलिए वेदांती कह रहे हैं कि जैसे आप अन्नमय कोश को जो चार चारवाकमय समझते हैं उनको कहते हो कि भ्रांत हो तुम मीमांसक वैशेषिक नयायिक स्थूल शरीर को ही यानी अन्नमय कोष को ही आत्मा समझने वाले जो चार व विशेष हैं उनके इस देह ही मैं हूँ इत्याकार ज्ञान को भ्रम मानते हैं जैसे तो दृष्टांत हो जाएगा ऐसे दूसरे चार वाक्य विशेष प्राणमय कोष को ही आत्मा मानने वाले उनके इस ज्ञान को भी मानने को भी भ्रांति मानते हैं वैशेषिक नहीं है एक मीमांसक मनोमय कोष को आत्मा समझने वाले जो चार वाक विशेष हैं उनके भी आत्मविषयक निश्चय को भ्रांति मानते हो जैसे ऐसे आपकी भी मैं दुखी हूँ इत्याकारक आत्मविषयक जो प्रतिपत्ति है, ये प्रमाण ही है। भ्रांति ही है ये सिद्धांती कह रहे हैं इसके लिए दृष्टांत है सूत्रात्मक वाक्य में कि देहादि अभिमानवत दुखिवादी अभिमान मिथ्या अभिमान उपपत्ति तो जैसे आपके दृष्टि में चार वाकादि का आत्म पदार्थ विषयक ज्ञान मिथ्या अभिमान है भ्रम है ऐसे आपका भी आत्मा के विषय में दुखितवादी विषयक जो आत्म ज्ञान है वह मिथ्या अभिमान ही है भ्रम ही है ये सूत्र रूप से समाधान किया इसलिए इस भ्रम के साथ यदि विरोध है तो विरोध विरोध नहीं माना जाएगा प्रमाणों का आपस में विरोध होता है तो प्रत्यक्षम ही देहे पहले दृष्टांत तो को स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम ही देहे छिद्यमाने दय्यमाने वा अहम छिद्ये दहे च मिथ्या अभिमानो दृष्ट तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम ही मिथ्याभिमान दृष्ट दृष्टांत में पहले ये कर रहा है कि यदि कोई विरोधी ने किसी को पकड़ा है और उसके एक एक अंग को काट रहा है शत्रु हाथ काटा पैर काट रहा है तो शरीर शत्रु के द्वारा काटा जा रहा है तो वो मान लेता है कि मैं काटा जा रहा हूं यह अनुभव होता है ना व्यवहार अवस्था में ही कहा जाता है तो कहते प्रत्यक्ष ही देहे छिद्यमाने और दह्य माने वा या किसी कोई पेट्रोल डालकर के आग लगा रहा है जिंदा जला रहा है तो देहे दह्य उस समय जल रहा है शरीर तो शरीर के काटे जाने पर या जल रहा है उस समय मैं काटा जा रहा हूँ अहं छिदे और अहम दहे ऐसा भ्रम देखा जा रहा है यानी अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान हो रहा है और इसे आप ब्रह्म ही मानते हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे हैं वहाँ भी आत्मा अभिमान करते हो अनात्मा में आत्मा तो वस्तुतः नैनम छिन्नती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है और तब भी यदि शस्त्रादि से काटा जा रहा है या अग्नि से जल रहा है तो उस समय मैं काटा जा रहा हूँ मैं जलाया जा रहा हूँ ऐसा अनुभव होता है ये भ्रम मानते हो आप इसमें संमत हैं। वैसे ही कहते हैं तथा बाह्यतरेशु अभी पुत्रमितादीषु संतप्यनसु अहम एवं सतप्ये अद्यापो दृष्ट तो जिनके प्रति ज़्यादा अभिसवंग हो जाता है आसक्ति होती है तो जिनके प्रति आसक्ति हुई है उनके दुखी होने से अपने को दुखी नहीं मानता उनके सुखी होने से अपने को सुखी नहीं मानता लेकिन वही आसक्ति का दृढ़तम रूप बन जाता है उसे अभिस्वंग कहते हैं तो बाह्यतर तरह यद्यपि आत्मा के दृष्टि से स्वयं के उपाधिभूत जो मनादि हैं ये भी बाह्य हैं और इस शरीर तक ये सब बाह्य है और उनसे भी अधिक बाह्य हैं पुत्र मित्र कलत्रादि बिल्कुल भिन्न है उन्हें कहा जाता है बाह्यतर अपने शरीरादि भी आत्मा की दृष्टि से अभ्यंतर आत्मा की दृष्टि से बाह्य है और अपने आध्यात्मिक उपाधिभूत शरीरादि से भी जो भिन्न है उन्हें कहा जाएगा बाह्यतर वे हैं पुत्रादि और उनके प्रति आसक्ति विशेष हो जाए अभिसंग विशेष हो जाए और उनको यदि बुखार आदि आ जाए बुखार से संतप्त हो रहे हैं तो कभी कभी अभिषंग करने वाला व्यक्ति मान लेता है कि मही संतप्त हूँ तो ये भी अभिमान देखा जा रहा है जो अनात्म रूपे प्रसिद्ध हैं, उनके धर्म आत्मा में आरोपित करता है उनके धर्मों से विशिष्ट अपने को मानता है दे स्वयं के देहादि अनात्मा के रूप से आप लोगों में प्रसिद्ध है तब भी देहादि के धर्मों को अपने में आरोपित कर रहे हो पुत्रादि अपने से भिन्नतया प्रसिद्ध है अनात्म रूपेण प्रसिद्ध हैं लेकिन उनके प्रति अभिस्वंग होने पर जैसे उनके संतप्यमान होने पर अपने आप को संतप्यमान समझते हैं उनके धर्मों का अपने पर आरोप करते हैं अभिसंगवशात ये उदाहरण बताया कि ये भी कि बाह्यतरेश पुत्र मित्रादीसु संत्यम अहम एवं सतप्यध्यापो दृष्टः तथा आगे कहते हैं कि अब दार्टात में आ रहे हैं ये दो दृष्टांत हो गए तो तथा दुखिवादी अभिमानोपि सिया तो जैसे देहादि के दह्यमान होने पर स्वयं को दह्यमान समझना उत्तरादि के संतप्यमान होने पर अपने को संतप्यमान समझना ब्रह्म है ऐसे ही कहते हैं दुखित्वादि अभिमानों की तथाशात तो देहादि का सुखी दुखी होने से अपने को सुखी दुखी मानना जैसे भ्रम है ऐसे ही अपने देहादि के अपने मन के अपने बुद्धि के सुखी दुखी होने से स्वयं को दुखी सुखी दुखी समझना ये भी भ्रम है आत्मा के विषय में तथा तो दुखित्वादि अभिमानों की स्या यानी भ्रम सियात मिथ्या ये अभिमान है तो देहादिव दैतनिया बहिर्पलभ्यम्वात दुखिवादीना सुसुक्त आदि सूच अन अनुवृत्ति ये दो हेतु बता रहे हैं कतः क्यों ये मैं दुखी हूँ इसे ब्रह्म माना जा रहा है कहते इसलिए कि दुखादि आत्मा के गुण नहीं है धर्म नहीं है गीता के तेरहवें अध्याय में इसे क्षेत्र धर्म माना गया है दुखादि को न कि क्षेत्रज्ञ का धर्म इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति तत् क्षेत्रम ये भगवान ने कहा और क्षेत्रज्ञ तो इससे अलग है इसको जानने वाला है तो दुखादि दु, दुखा को गीता जो उपनिषदों का सार रूपा है वह दृश्य कोटि में बताती है क्षेत्र कोटि में बताती है का वो दृश्य है और आत्मा क्षेत्र का अर्थ है दृष्टा है तो दृष्टा जो आत्मा है तत्वसी तो तो वाक्यांतर्गत तव पदार्थ उसके दृश्य दुखादी हैं वेदांत सिद्धांत है कि अंतकरण और अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है का मतलब दृश्य है और उसको देखने वाला जो है अंतकरण तथा तो अंतकरण के धर्मों को वो वास्तविक आत्मा है वो साक्षी हैं वह तत्वमसी वाक्यांतर्गत तम पदार्थ हैं उसे तैत्रिय उपनिषद ने आनंदमय से भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य से बताया है दृष्टा चेतन इसलिए कहा कि तथा दुखित्वादि अभिमानों स देहादिव चैतन्या बही उपलभ्यम एक हेतुता तो जैसे देहादि देहादी के अवभाषक चेतन से आत्मा से बाहर प्रतीत होते हैं ऐसे विज्ञानमय कोश भी विज्ञान में कोष के अवभाषक चेतन से बाहर प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर कहा कि अन्नमय पुरुष से अभ्यंतर एक भिन्न पुरुष हैं प्राणमय ऐसे प्राणमय पुरुष से भी अभ्यंतर पुरुष हैं मनोमय मनोमय से भी अभ्यंतर पुरुष हैं तैत उपनिषद बताती हैं में। और मीमांसक वैशेषिक और न्यायिक वहीं पर रुक जाता है, उसे आत्मा समझ लेता है, लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि वही सब कुछ नहीं है उससे भी अभ्यंतर एक और अनात्मा है आनंदमय विज्ञान में से भी अभ्यंतर अन्य पुरुष हैं वो आनंदमय है और आनंदमय से भी अभ्यंतर एक पुरुष हैं वो साक्षी हैं वो आत्मा है और वो, वो उसकी दृष्टि से फिर अभ्यंतर और दूसरा कोई नहीं है उसे सा सा परागति करके परत्व की यानी अभ्यंतरत्व की पराकाष्ठा बताई है उससे अभ्यंतर दूसरा कोई नहीं है उसके दृष्टि से बाकी सब बाह्य है तो विज्ञानमय कोष भी जैसे विज्ञानमय कोशा कोश को ही आत्मा समझने वालों के लिए देहादि विज्ञानमय कोषात्मक आत्मा से बाह्य है ऐसे वास्तविक आत्मा को आत्मा समझने वाले वेदांतियों के दृष्टि में विज्ञानमय कोष भी देहादि अन्नमय कोष के तरह बाह्य ही है अनन्वय कोष से अभ्यंतर पुरुष में जिसका आत्मत्व तो निर्धारण है उसके लिए तो यह मीमांसकों का नैयायिकों का वैशेकों का आत्मा बाह्य है कि नहीं बाह्य है तो ये कह रहे हैं कि दिहादी वद व चैतन्यात् बही उपलब्ध मानवात तो देहादि जैसे चेतन आत्मा से बाहर दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहे हैं ऐसे ही उस वास्तविक लक्ष्यभूत तमर्थ में के लक्षार्थ में जिसकी अहंता प्रतिष्ठित हुई है उसे जो मैं समझ रहा है उसे उसके दृश्य के रूप में और बाह्य दृश्य के रूप में विज्ञान में कोष जो दुखी है सुखी है वह भी प्रतीत होता है देहादि के तरह बाहर ही और जो दृश्य है बाहर है वह अनात्मा है आत्मा नहीं है हाँ। आनंदमय कोश और समाधि में होने वाला जो रसास्वाद इन दोनों में आ, वो जो आनंद का समाधि में जब चित्त वृत्तियां शांत होती हैं, चित्त समाहित होता है और सत्व गुण विशिष्ट होता है गुण तो उत्कृष्ट होता है ना तभी समाधि लगती है नहीं तो नहीं लगती तो वहाँ आनंद स्वरूप आत्मा भी है और एक उस सात्विक समाहित चित्त में आनंद का आभास भी है आनंद आभास जिसको कहा जाता है उस आनंदाभास से युक्त समाहित चित्त है और वो जो आनंदाभास है वह किसी कर्म का फल नहीं है विषयानंद नहीं है कर्म का फल होता है विषयानंद और अभी तक और ये जो आनंदमय कोष में प्रिय मोद प्रमोद रूप विषयों वृत्तियां बनती हैं जिनको सुख कहा जाता है लौकिक वो होती है कर्म फल ही रूप विषय जो है प्रिय विषय के दर्शन से प्रिय विषय के प्राप्ति से प्रिय विषय के भोग से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट प्रिय मोद प्रमोदात्मक अंतकरण की वृत्तियां बनती हैं और वह वृत्तियां जब तक रहती है तब तक आनंद स्वरूप आत्मा का उसमें भी पड़ता है उन वृत्तियों में आनंदाभास से युक्त तो वो भी है लेकिन वे है कर्मफल रूप वृत्तियां और उस कर्मफल उपाधि जो वृत्तियां हैं विषय के संपर्क से होने के कारण और उस विषय के संपर्क से अभिव्यक्त तो हुई वृत्तियों में पड़ा हुआ आनंदाभास, पुण्य कर्मों का फल स्वरूप माना गया है और ये जो समाधि है उस समाधि में समाहित चित्त में पड़ा हुआ आनंदाभास है वह कर्मफल नहीं है वो कर्मफल से भी लक्षण है लेकिन वहां समाधि में भी वेदांत के अनुसार समाहित हुआ साधक आनंदाभास में अपने चित्तों को समाहित न करके अपनी अहम वृत्ति को पहुंचाता है आभास में नहीं आनंदाभास में नहीं आनंद में उसको मय के रूप में पकड़ता है तो वो तो रसास्वाद नहीं करता वो आनंदमय हूं उस समय वो भोगता नहीं बनता और जो अविवेकवशात कर्मफल से विलक्षण अलौकिक जो सुख है सुखाभास है समाहित चित्त में आनंदाभास और उस आनंदाभास को ही अभी तक भोक्तापना के संस्कार विद्यमान होने से और सुख को ईदनतया ग्रहण करने का अभ्यास होने से आनंद पर दृष्टि न पहुंचा करके आनंदाभास तक ही रखता है समाधि में होने वाले और ऐसा समझता है कि मैं ये तो बड़ा अलौकिक आनंद मुझे मिल रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है इतने समय तक समाहित रहा अलौकिक सुख मिला ये कहा जाता है रसास्वाद नामक दोष से युक्त चित्त है उस समय मांडू की कारिका में इसे रसा स्वाद नाम का उस आनंदाभास में ही एक प्रकार से अपने चित्त को समाहित करके उसको अपना भोग्य और स्वयं को भोगता समझना फिर तो रसा स्वाद ले रहा है मांडू की कारिका कहती है कि विवेक से अपने चित्त को वहाँ से निकाल करके आनंद में पहुंचा दे और उसे फिर वहां भोक्ता भोक्त्री भाव मैं के रूप में उस आनंद को ग्रहण कर ले तो आनंद फिर स्वयं प्रकाश वहा चेतन और आनंद अलग अलग दो नहीं है वो वेदांत के अनुसार लक्षित हो जाता है फिर हाँ अंतिम वाक्य नहीं सुना मैंने आपका में हाँ हाँ आनंदमय को हाँ कह सकते हैं साहब आनंद आनंदमय कोष से भी अभ्यंतर साक्षी हैं और विज्ञानमय कोष आनंदमय से बाह्य है दोनों के बीच में आनंदमय कोश है ठीक है ठीक <coughs> है तो वद देहादिवद चैतन्यपलभ्य मानवात्त मानत्वात दुखित्वादीनाम तो ये जो दुखित्वादी है विज्ञानमय कोश जब मैं दुखी हूं सुखी हूं इत्यादि ये करता है तो समझना चाहिए कि वो मैं के अर्थ के रूप में विज्ञान मय को ही समझ रहा है मीमांसक न्यायिक वैशेषिक वही तक पहुंचते हैं तुम पदार्थ का शोधन करते करते तीन कोषों से आभ्यंतर तो मानते हैं चौथे कोष में ही आत्मत्व का निर्धारण कर लेते हैं उसे मानते हैं यही आत्मा है और तद्विषयक ज्ञान को प्रमा मानते हैं उसका ज्ञान यदि मय के रूप में होता है तो लेकिन जैसे देहादि का मय के रूप में ज्ञान भ्रम है वेदांती के दृष्टि में विज्ञानमय कोश का भी मय के रूप में ज्ञान वैसा ही भ्रम है जैसे मनुष्यो अहम यह भ्रम है ऐसा दुखी अहम सुखी अहम ये भी भ्रम है ये कह रहा है तो वद देहादिवद चैतन्यपलभ्य मानवाद ये क्यों भ्रम है इसलिए कि वो देहादी मैं हूं मैं मनुष्य हूं ये भ्रम क्यों है इसलिए कि वो दृष्टा से बाहर है विज्ञान में कोश से आप कहते हो कि विज्ञान में कोश से बाहर है शरीर बाह्य है दृश्य है इसलिए भ्रम है अनात्मा है वो विषयकमय के रूप में ज्ञान ऐसे विज्ञान में कोष भी तो उपनिषद जिसे आत्मा कहती हैं, उससे बाहरी है उससे बाहर ही है तो वो और उसका उसका मय के रूप में ज्ञान होगा बाह्य दृश्य पदार्थ का आभ्यंतर दृष्टा के रूप में ज्ञान वो भ्रम ही माना जाएगा इसलिए दुखित्वादि नाम वो चैतन्यात वही उपलभ्य एक हेतु यह है और दुखित्वादि यह आत्मा का स्वरूप भी नहीं हो सकता जो स्वरूप होता है वह वस्तु को कभी छोड़ता नहीं है हमेशा वस्तु के साथ रहता है तो जैसे आत्मा का जो वास्तविक आत्म स्वरूप है आनंदमय कोष से भी अभ्यंतर वह जड़ नहीं चेतन है चैतन्य उसका स्वरूप है वह जैसे कभी भी उससे व्यभिचरित नहीं होता और देहादि उसका स्वरूप नहीं है तो सुसुप्ति में समाधि में उसका व्यभिचार है समाधि में ये देह मनुष्यत्वादि नहीं है वहां पर ऐसे दुखित्व भी नहीं है सुसुप्ति में समाधि में और मुक्ति अवस्था में च, च, चिदानंद स्वरूप आत्मा तो है लेकिन वहां दुखित्व नहीं है इसलिए को आत्मा का स्वरूप नहीं माना जा सकता वह व्यभिचारी धर्म है आत्मा और जो व्यभिचारी है वो जिस उपाधि के कारण प्रतीत हो रहा है वो उपाधि न होने पर होगा भी नहीं जैसे दहाकत्व जल में अग्नि के संपर्क से औपाधिक है ऐसे विज्ञानमय कोष के कोष रूप उपाधि के कारण आत्मा में आरोपित है दुखित्व वह विज्ञानमय कोष से संबंधित जब तक रहेगा तभी तक सुखित्व दुखित्व आदि उसमें दिखेगा और विज्ञानमय कोष का संबंध सुसुप्ति में और समाधि में और ज्ञान अवस्था में वास्तविक स्वरूप के साथ नहीं होता तो उस समय ये सब विज्ञान में कोष के संबंध से प्रतीयमान धर्म की आत्मा में प्रतिति नहीं होगी इसके लिए कहा कि सुसुप सुसुप्तादि सुनुवृत्त तो सुसुप्तादि इसमें आदि शब्द से समाधि और सु आ, ज्ञान अवस्था को लेना मुक्ति अवस्था आदि को उसमें इनकी अनुवृत्ति भी नहीं है दुखित्वादि की इसलिए इनको आत्मा का स्वरूप नहीं माना जा सकता ए टीका में टीकाकार ने लिखा कि दुखादयो नात्म धर्मा दृश्यत्वादादिवत एक हेतु एक अनुमान ये देहादि को आत्मा का धर्म दुखादि को आत्मा का धर्म नहीं माना जा सकता वे देहादि के तरह दृश्य होने से जो दृश्य है वो आत्म रूप आत्मा का धर्म नहीं होगा और नापी स्वरूप ये दुखितवादी आत्मा के स्वरूप भी नहीं है आत्मा के स्वरूप दो प्रकार के धर्म होते हैं स्वरूप बुद्ध धर्म एक बाह्य धर्म जो स्वरूप अंतर्गत नहीं होता जो स्वरूप स्वरूपांतर्गत न होने वाला धर्म है वो भी दुखित नहीं है स्वरूपांतर्गत धर्म भी नहीं है जैसे चैतन्य आनंद ये स्वरूपभूत धर्म है ऐसे भी दुखित्वादी आत्मा के स्वरूपभूत धर्म नहीं हैं क्यों तो कहते हैं आत्मनि सत्यपी अनुवृत्ति व्यतिरेके न चैतन्यवत तो सुसुप्ति में समाधि में मुक्ति अवस्था में आत्मा के रहने पर भी वहाँ पर दुखितवादी की अनुवृत्ति नहीं होने से उनको स्वरूप नहीं माना जाएगा जैसे चैतन्य स्वरूप है वह इन सब अवस्थाओं में अनुवृत्त होता है सुसूक्ति में भी समाधि में भी मुक्ति अवस्था में भी आत्मा है तो चैतन्य भी है उसका स्वरूप है ऐसे चैतन्य के तरह स्वरूप होता दुखित्वादि तो वहां भी, भी उनकी अनुवृत्ति होती इसलिए माना गया कि दुखित आदि अनात्म धर्म है और जिस अनात्मा के धर्म है उसके साथ अज्ञान वशात तादात्म्य अभिमान करने से ही मैं दुखी हूं ये प्रती हो रही है वो भ्रांति है बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे